सहनावतो सहनुन सह वीर खर्वावै तेजस्वी न वतीतस्तु मिषा वह ओ शांति शांति, शांति, शांति वेदान दर्शन की 46वीं कक्षा वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का दूसरा पाठ चल रहा है और पिछली कक्षा में क्षणिकवाद को निरस्त करने के लिए उन्होंने अनेक हेतु तर्क दिए थे कि क्षणिकवाद तो इन इन कारणों से असंगत है और क्षणिकवाद में तो कोई वस्तु है फिर नष्ट होती है फिर है फिर नष्ट होती है उत्पन्न आगे आगे करती जाती है जो सारी प्रक्रिया चलती है इसी तरह से कुछ और भी बात है कि ये संसार की उत्पत्ति कैसे हुई तो कुछ कहा यह हो सकता है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति हो गई भई हम ये चर्चा ही क्यों करें कि किससे उत्पन्न हुआ है बस उत्पन्न हो गया उत्पन्न हो गया उत्पन्न होने से पहले क्या था तो कुछ नहीं था बस उत्पन्न हो गया बाकी चर्चा है जो थी कि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ वो सत्तात्मक से उत्पत्ति की बात कर रहा है प्रकृति से उत्पन्न हुआ वो सत्तात्मक से आत्मा से हुआ वो सत्तात्मक से परमाणु से हुआ तो वो सत्तात्मक से भावात्मक से उत्पत्ति की बात है बोले नहीं ये सब कुछ नहीं बस ये उत्पन्न हो गया उत्पन्न हो गया बस कैसे हुआ किससे हुआ कुछ नहीं अभाव से हो गया असत से उत्पन्न हो गया तो उस प्रसंग में अब आगे प्रसंग चलेगा तो पिछले पार्ट में से यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं ओ, ये पृष्ठ संख्या एक सौ इक्कीस एक सौ सूत्र संख्या 24 आकाश है चार सूत्र है तो यहाँ आकाश को अविशेषा क्यों कहा कि क्योंकि योगदर्शन में तो जो बताया था कि जो विशेष होते हैं सोलह जो तत्वधिगनाए थे सोलह और उनमें ये जो आकाश था और एक छह जो अविशेष गिनाए थे पंचन मात्रा अस्मिता आदि तो अविशेष तो वहां उनको कहा था नहीं वो विशेष अविशेष तो अलग चर्चा है विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग तो वहां तो विशेष महाभूतों को इन सभी महाभूतों को आकाश भी आ गया वो तो विशेष में आ गया ये एक अविशेष तो अलग बात है ये उस तरह का अर्थ नहीं लिया गया है यहां पर अविशेष मतलब सामान्य विशेष मतलब जो समान नहीं है सामान्य नहीं है और जो सामान्य से भिन्न है वो विशेष कहलाता है तो ये दोष तो वहां आएगा इसमें अविशेषात् का मतलब इन्होंने खोला था देखो समान समान होने से प्रतिसंख्या अप्रति संख्या निरोधाभ्याम तन मतस्य समानवात अगर ऐसा मानेंगे तो जो प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या निरोध वाली बात है उसी के समान ये भी माना जाएगा ये बात कही है ना तो शास्त्र से विपरीत आएगा क्योंकि आकाश से उत्पत्ति मानी गई और आकाश को सत्तात्मक माना गया है तो इसलिए उनके मत में दोष आएगा यह बात है, ये अलग है। नहीं आकाश नहीं। को यहाँ अविशेष उस रूप में नहीं योगदर्शन वाला नहीं है ये अलग ढंग से कहा गया सामान्य अर्थ लिया गया इसका ठीक, ठीक है तो आगे चले कुछ लोकेश जी एक सौ पृष्ठ संख्या नीचे से तीसरे पंक्ति अतच अप्रत, अप्रति संख्या निरोध स्वाभाविक स्वयं जो यह पंक्ति है इसमें स्वाभाविक जो कथन कदल सिद्धांत है ये सहे तो कैसे बढ़ रहा देखो प्रतिसंख्या निरोध और अप्रति संख्या निरोध उन लोगों के मत में क्या है तो प्रतिसंख्या निरोध तो कौन सा हो गया जो विरुद्ध ज्ञान है वास्तव में वस्तु नष्ट नहीं हुआ हम बौद्धिक रूप से काल्पनिक रूप से उसको नष्ट समझ लेते हैं ये प्रतिसंख्या निरोध है और अप्रति संख्या निरोध का मतलब है जो काल्पनिक नहीं है वास्तविक नाश है ठीक है अब ये जो कह रहे हैं अथच अप्रति संख्या निरोध है स्वाभाविक का ये जो वास्तविक नाश है एक परमाणु या कोई भी तत्व उत्पन्न हुआ एक क्षण रहा स्वसमान की उत्पत्ति की और नाश हो गया ठीक है इस नाश में कारण क्या है ये जब उनसे पूछा जाता है ये नष्ट क्यों हो गया कोई चीज उत्पन्न हुई जैसे हम उत्पत्ति में कारण मानते हैं कोई चीज उत्पन्न हुई तो भाई इसका कारण क्या है कैसे उत्पन्न हो गई कुछ तो कारण होगा ना बीच कैसे पौधा कैसे बन गया बीज से बन गया बीज कैसे बन गया हम कारण ढूंढते हैं वहां पर कोई भी कार्य होता है फिसल क्यों गया कोई कारण है चिकना पदार्थ है पानी है जो भी तो जैसे उत्पत्ति में कारण होता है ऐसे ही विनाश में भी कारण होता है विनाश में भी कोई कारण होना चाहिए ना क्यों विनाश हो गया ये मकान बना हुआ है घड़ा बना हुआ है ये खीण कैसे हो गया कमजोर कैसे हो गया ये ये फल है पक गया और पकने के बाद सड़ क्यों गया ये सड़ करके गल क्यों गया बिल्कुल तो कोई विनाश भी होता है तो उसमें कोई ना कोई कारण होगा एक सामान्य नियम जो देखा जाता है तो जब ये क्षणिकवादियों से पूछा जाता है कि ये नाश क्यों कैसे मान रहे हो भाई कोई चीज उत्पन्न हुई मान लो तो ये नष्ट क्यों हो रही है नष्ट क्यों कारण क्या है तो वो इसका कोई कारण नहीं बताते उसको कहते हैं स्वाभाविक है ऐसा ही इसका स्वभाव है नष्ट हो जाती है इसमें कोई कारण नहीं है बाहर से कोई कारण नहीं है स्वाभाविक है तो उनकी उस मान्यता के आधार पर यह कथन किया जा रहा है क्या अतः अथाच अप्रीसंख्या निरोध है स्वाभाविक अगर प्रति अप्रति सं, संख्या निरोध स्वाभाविक है उनकी बात को उत्तरित कर रहे हैं अब उस पर दोष दे रहे हैं स्वाभाविक है मतलब स्वयं क्रमशो अभिष्ट, स्व अभिष्ट है सियात स्वयं अपने आप क्रमश अभीष्ट होवे यानी ये जो विनाश है ये अभिष्ट है निरोध है ये तो अपने आप होने वाला है स्वयं क्रमशः होता है ये आपको अभिष्ट होवे आपके मत में स्वीकार्य होवे तो अब उस पर कहने रहे तदानीम तो फिर अब यह आक्षेप दे क्या सर्वम दुखम क्षणिकम इति जब तो फिर तो सारा दुख भी क्षणिक ही हुआ जब हर चीज क्षणिक हुई तो दुख भी क्षणिक हुआ तो फिर भावनापदेश आप जो भावनाओं का उपदेश देते हो हमें ऐसी मैत्री भावना करनी चाहिए मुदिता की भावना करनी चाहिए इत्यादि अच्छी भावनाएं करनी चाहिए क्यों दुख समाप्त हो मार्गोपदेश को देशोगा या आप मार्ग बताते हो कि ऐसा चलो ऐसा करो ऐसा मत करो विधि निषेध तो वो भी बताते हैं धर्म के मार्ग पर जिसको वो धर्म मानते हैं अध्यात्म मानते हैं उसका विधि निषेध वो भी बताते हैं तो ये जो आपका भावना का उपदेश है ऐसी भावना करो और मार्ग का जो आपका उपदेश है वो आपका अनर्थक होगा क्यों क्योंकि जिस दुख को आप कह रहे हो हटाने के लिए नष्ट करने के लिए वो दुख तो वैसे भी अपने आप ही नष्ट होने वाला है आपके मत वो और वो स्वाभाविक है किसी निमित्त से नहीं होता है आप जो भावना का उपदेश दे रहे हो जो मार्ग का उपदेश कर रहे हो किस लिए कर रहे हो दुख के विनाश के लिए दुख के को हटाने के लिए अर्थात दुख के नाश में आप इनको कारण मान रहे हो तो पहली बात तो आप उनको जब स्वाभाविक नाश मानते हो तो ये कारण भी आप बताने ही नहीं चाहिए वो तो स्वाभाविक होगा और जिसका नाश स्वाभाविक होगा इसका मतलब है किसी कारण से नाश नहीं हो सकता उसका स्वाभाविक का मतलब है बिना कारण के और आप ये जो उपदेश दे रहे हो साधना इत्यादि का तो ये तो कारण बन रहे है जब स्वाभाविक ही नाश होना है तो एक कारण कुछ कर नहीं सकता और स्वाभाविक ही नाश होना है तो आप ये उपदेश कर क्यों रहे हो आपका उपदेश तो व्यर्थ है इनको कारण मान करके आपके बताए उपदेश के अनुसार कोई चले भी तो उसका फायदा क्या होने वाला है इसको तो नष्ट होना है जब ये होना है जब स्वाभाविक है बिना कारण के तो ये जो लोग तपस्या कर रहे हैं और आपका उपदेश है और उनका पालना है वो सब अनर्थक है जब स्वाभाविक ही होना है तो स्वाभाविक है इसलिए आप किसी भी कारण का प्रयोग करो वो पहले तो नष्ट होने वाला नहीं है जब होगा जब होगा हमारा हस्तक्षेप ही नहीं है उसमें तो कोई इन साधनों का भावना का मार्ग का पालन करे तो भी जब होना है तब होगा ना करे तब भी जब होना है जब होना है तो फिर इसका उपदेश भी व्यर्थ है और उसकी पालना भी व्यर्थ है हो गया एक तस्माद क्षणिक वाद होना युक्त और बोलो ओ क्षणिकवादियों के मत में सब कुछ ही केवल परमाणुओं का समुदाय ही है नहीं नहीं है। अभी अभी नहीं हाँ। है। तो जैसे शरीर है शरीर भी केवल परमाणुओं का समुदाय है अवयवी नहीं है हाँ. तो हमारा मत में भी पूरा शरीर एक समुदाय मात्र ही है परमाणुओं का केवल उसको हम एक शरीर के रूप में कहते हुए उसका अवयवी के रूप में देख रहे है इतना नहीं है मात्र दर्शन के अंदर प्रसंग आता है सारा विस्तार से चलता है उनका कहता नहीं एक अभी, अभी भी भी उत्पन्न होता है ये जो परमाणुओं का संयोग है ये एक विशेष प्रकार का है और उससे जब हम ये जो पहचान करते हैं कि भाई ये ये व्यक्ति है ये ये व्यक्ति है अभी हम इसको परमाणुओं के समूह के रूप में नहीं देख रहे एक व्यक्ति के रूप में देख रहे ठीक है।, है ये लेखनी है ये वृक्ष है ये फला व्यक्ति है इसको हम एक इकाई के रूप में देखते हैं हम परमाणु के रूप में नहीं देखते हैं, समूह मात्र होगा जैसे कि मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है तो वहां तो हम देख लेते हैं भाई ये समूह मात्र है केवल और इसके अंदर हम वैसा नहीं देखते और न ही ऐसा होता है यद्यपि ये बना परमाणुओं से ही है लेकिन हम देखते हैं कोशिकाओं से भी बना हुआ है ये कोशिकाओं से भी बना हुआ है इसको देखते समय केवल परमाणु ही दिखते हों ऐसा नहीं है परमाणुओं से निर्मित चीजें हैं परमाणु तो बहुत सूक्ष्म हो गए उससे बड़ी कोशिकाएं हो गई उसमें भी एक कोशिका में भी बहुत अधिक परमाणु होते हैं और उन कोशिकाओं का भी समूह है हम इसको कोशिका के रूप में भी नहीं देखते सीधे सीधे ठीक है इकाई के रूप में मान लेंगे जीव विज्ञान की दृष्टि से लेकिन हम इसको नहीं देखते हम इसको किस रूप में देखेंगे हाथ पैर आंख ना कान अंदर के अवयव देख लीजिए हृदय या आदि आते इस रूप में हम इसको देखेंगे और जाएंगे तो और टुकड़े करेंगे लेकिन अभी हम इनको अवयव अवयवी के रूप में ऐसे ही देखते हैं और यदि हम ये देखते हैं कि भाई ये हाथ पैर आदि नाक कान से बना हुआ है तो अब नाक है या हाथ है ये परमाणु तो नहीं है परमाणु से भिन्न को एक चीज है तो परमाणुओं का समूह होते हुए भी ये मात्र परमाणुओं का समूह नहीं है उसके अतिरिक्त कोई विशिष्ट चीज बनी रही है जैसे मकान बनने से पहले सीमेंट बजरी और ये सब चीजें पड़ी भी हुई हुई वो भी तो समूह है लेकिन एक भवन बन गया है अब इसके अवयव के रूप में सीमेंट बजरी आदि सब होते हुए भी एक विशेष अवयवी बना एक विशेष चीज बन गई है इसी तरह से बाकी चीजों में भी ये तो ठीक है सर जी हम पूरे शरीर को परमाणुओं का समुदाय होते हुए भी एक इकाई के रूप में देखते है हाथ पैर आदि के रूप में किन्तु जब जो क्षणिक है जो आजकल के बौद्ध जन आदि को भी हम देखते हैं तो वो लोग भी इसको शरीर के रूप में देखते हुए भी जब ध्यान प्रशिक्षण वगैरह करवाते हैं तब उसमें इस शरीर को वो लोग ध्यान के माध्यम से पूरे शरीर एक परमाणुओं का ही संरचना है इस पूरे शरीर को हम परमाणुओं से बना हुआ अलग अलग पृथक पृथक देख सकते हैं इस तरह से वो करवाते हैं तो इससे तो ऐसा लगता है कि पूरा शरीर परमाणु मात्र ही है हम केवल संबोधन के लिए एक हाथ एक पैर है इस तरह का उनका संबोधन करते हैं जो है ही नहीं तो क्यों संबोधन कर रहे हैं जो है ही नहीं और दूसरा वो लोग जो साधना करवाते हैं कि परमाणु परमाणु है कहने लगते हैं वो परमाणु परमाणु है साधना में कराते हैं कि भाई हम देखो अब तो सब परमाणु रूप है और परमाणु में भी उत्पाद वे, उत्पाद वे। उत्पाद मतलब उत्पत्ति और व्यय मतलब तो नाश इसको करवाते रहते हैं वो ठीक है तो वो कैसे करते हैं जो लोग कहते हैं भाई उत्पाद व्यय आपको अनुभव होने लग गया है हा क्षणिक हो गया धीरे धीरे करके कहने लगते हैं हाँ, हो गया भाई कैसे पता लगा आपको उनसे कभी पूछना जो पुराने हो ना आप पूछ के देखना वो क्या उत्तर देते हैं कैसे पता लगा आपको बोले इसमें संवेदनाएं होती रहती है इससे पता लगा तो क्या संवेदनाएं होती है जो आंख बंद करके बैठते हैं तो शरीर के अंदर कुछ संवेदना होती, होती है ना स्पुरना होती है स्पंदन होता है चलाए मानता तरंगें ऐसी लगती हैं बोले देखो ये हो रहा है इससे पता लगता है तो इससे परमाणु का क्या पता लगता है ये संवेदना है तो हमारे को भी होती है इससे ये थोड़ा निश्चय होता है पर उनको बता बता करके बता बता करके ये मन में बैठा दिया जाता है कि संवेदना हो रही है इसका मतलब है ये परमाणु है उत्पाद हो रहा है उत्पाद व्यय की यह संवेदना है, है। उनको बार बार बता दिया जाता है और वो उनका मस्तिष्क उसी तरह से अनुरूप बन जाता है ढल जाता है और जब ये उनको संवेदना होने लगी तो हां देखो ये उत्पाद व्यय हो रहा है उत्पाद व्यय हो रहा है उत्पाद व्यय हो रहा है ये कुछ सिद्ध तो ना कर सकते हैं वो वैसे उत्पत्ति नाश होता है विज्ञान भी मानता है उसको पुष्टि भी कर देते हैं वो कि देखो विज्ञान भी कहता है कि उत्पन्न होती है, रहती है कोशिकाएं नष्ट होती रहती है लेकिन विज्ञान ये थोड़ा ना कहता है कि परमाणु भी हर सघ उत्पन्न और नाश होता रहता है उसको तो स्थिर मानते हैं वो वो कह रहे हैं कोशिकाओं के बारे में आप उसको घटा रहे हो परमाणुओं के अंदर अपनी पुष्टि वैसे ही विज्ञान का लेकर के अनावश्यक रूप से ही जबरदस्ती सिद्ध कर रहे हैं संवेदनाएं है कैसे जैसे कि कभी बैठे बैठे पैर सुन्न हो जाता है सो जाता है तो एक तो सोने की वो स्थिति है कि हमें संवेदना नहीं होती है कुछ भी पता नहीं लगता है फिर जब थोड़ा रक्त संचार शुरू होता है तब तो वो झंझन जैसी होती है वो क्या है संवेदना जैसी होती है ना दौड़ रही है जन जन जन जन ऐसा छुटी छुटी बारीक बारीक बारीक बारीक जैसा कहीं कुछ कुछ कुछ बहुत सारा जैसे कई जगह कुछ चुबो रहा हो हमारे को भिन्न भिन्न जगह पे ऐसी जो ये संवेदना होती है वो सामान्य अवस्था में भी अनुभव में आने लगती है किसी कोई अपने हाथ को यूं थोड़ी देर के लिए ऊपर कर, करे तो भी होने लग जाएगी करो और उंगलियों पर मन को रखो एक मिनट भी नहीं होगा और उंगलियों में शुरू हो जाएगी हो गई देखो झनझने जन जैसे पैर सोने के बाद में चिन चिन चिन चिन चिन ची शुरू हो गई क्योंकि यू कदया रक्त इधर आ गया अधिक रक्त इधर आ गया ऊपर कम जा रहा है तो अब वो जो भिन्नता है जो संवेदना है तंत्रिका तंत्र की वो संवेदना देने लगती है ये तंत्रिका तंत्र से ही तो होता है नर्वस सिस्टम से ही तो होती है ये सारी संवेदना और क्या है उसको कहेंगे देखो ये उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय हो रहा है उनका आधार इनके उत्पाद व्यय का क्षणिकत्व का ही संवेदना है और कोई आधार नहीं है पुराने पुराने साधकों से पूछ लो आप कि कैसे आपने पता किया बोले संवेदना होती है उससे पता लगता है कि भाई संवेदनाओं से कैसे पता लगता है भले वो तो बस यही कहते हैं कि संवेदना हो रही है इसका मतलब है, उत्पाद व्यय भाई आपको पता कैसे लगा सुन सुन करके दिमाग वैसा बन जाता है और वो भी बोलने लगते हैं इससे पता लगता है इससे पता लगता है ना तो परमाणुओं का, का पता लगता है और न उत्पाद तो व्यय का पता लगता है संवेदना हो रही है क्षणिकत्व है परिवर्तनशील है कभी संवेदना हो रही है कभी जा रही है कभी ये संवेदना है कभी ये संवेदना है कभी भारीपन है कभी हल्का पन है कभी ठंडापन है, है कभी गर्मी है इत्यादि कभी पीड़ा है कभी सुखद है ये भिन्नताएं आ रही है ना यानी क्षणिकत्व है परिवर्तनशीलता है इससे केवल परिवर्तनशीलता तो आती है लेकिन वैसा क्षणिकत्व तो नहीं जैसी वो कल्पित कर लेते हैं तो परिवर्तनशील तो हम भी मानते हैं सभी मानते हैं इसको कौन नकार सकता है लेकिन हर क्षण में परमाणु उत्पन्न हो रहा है नष्ट हो रहा है ये कुछ वो प्रत्यक्ष नहीं होता है वो वैसे ही बोलते हैं और यही उनका अंतर विरोध है वो व्यवहार तो सारा वो करते हैं व्यक्ति का मान करके खाना खाते हैं रोटी खाते हैं बर्तन होता है थाली भी है और कटोरी भी है चम्मच भी है अब वो सारे स्टील के हैं वो कैसे देखेंगे उनको परमाणुओं का समूह मात्र है परमाणुओं का समूह मात्र हमें मान लो ऐसा एक तो मिट्टी का पात्र बना हुआ हो सिकोरा और एक मिट्टी का समूह मात्र हो उसमें छेद किया उसमें आप घी या सब्जी लेगे क्या पात्र बना हुआ हो हमें पता है कि भाई दो न सकोरा है और उसमें हम ले रहे हैं गिरेगा नहीं जाएगा नहीं बाहर सब्जी दूध वगैरह अंदर ही रहेगा सकोरे के अंदर एक है कि मिट्टी बस केवल समूह रूप में ढेले के रूप में कण कण कण है न उसमें दूध डालेगा कोई निकल जाएगा वो तो, लेकिन व्यवहार सारा का सारा उनका उसी तरह का ये विरोध है उनका पर मानते हैं ठीक है तो एक जो प्रतिसंख्या विरोध और अप्रतिसंख्या निरोध आया प्रतिसंख्या निरोध जिसको कि हम प्रलयावस्था संपादन के रूप में आजकल समझते हैं ये वैसे उनका है ये वो लोग ऐसा करते हैं क्षणिक के अंतर्गत यह है प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध ठीक है उतने अंश में ले सकते हैं या तो अवय अभिमान है को लेकर के उसको अवयव के रूप में विभाजित करना वो एक तरीका है मन की वृत्तियों को रोकने का पर इसमें हम परिकल्पना तो करते हैं एक परिकल्पना की वस्तु है और हम नष्ट हो गई ठीक है कुछ चीजें परिकल्पना से भी की जाती हैं लेकिन व्यवहार में तो हमारे को और दूसरी भी परिकल्पनाएं है होती हैं एकाग्रता आदि करने के लिए वो अपेक्षाकृत अधिक वास्तविक होती है कुछ तो बिल्कुल वास्तविक है कि हम ईश्वर को मान करके भी वृत्ति निरोध करें ईश्वर को मानते हुए हम आसक्त ना हो कर्मफल व्यवस्था को मानते हुए आसक्त न हो संसार के दुखमयता दुख, दुख स्वरूप को स्वीकार करके उस पर आकर्षित न हो दुख परिणाम में दुख देखेंगे ताप में दुख परिणाम ताप संस्कार आदि ये दुख देख करके भी तो वृत्ति निरोध हो सकता है और मूलतः तो यही आके करना पड़ेगा ही किसी को भी तात्कालिक रूप से कुछ देखते हैं और जब हम किसी वस्तु को नष्ट करते हैं जो अभ्यासी हो जाते हैं वो तो मान लो एक ही बार में नष्ट कर दिया उन्होंने सारे को नहीं तो प्रक्रिया क्या, क्या करते हैं पहले इसको नष्ट किया फिर उसको नष्ट किया फिर उसको नष्ट किया और उसमें भी थोड़ा थोड़ा सा करते हैं वो जब जब जिस जिसको नष्ट करना होता है उसकी वृत्ति भी चलती रहती है मृत्यु चलती रहती है ना जब हम कहें कि भाई मेरे को अब अपने अब इसका याद नहीं करना है तो उसको याद करना पड़ेगा ना पहले कि मुझे अपने बेटे की याद नहीं आनी है तो बेटे की याद पहले आएगी अभी छोड़ ही रखा था अब बेटे की याद आई और <laughs> कोई उसी में अटक जाएगा फिर नहीं मेरे को माता पिता की याद नहीं आनी है मेरे को अपने घर की याद नहीं आनी है मेरे को अपने मित्र की नहीं आनी है अपने को अपनी गाड़ी की सुविधाओं की वो बाग बगीचे की याद नहीं आ रही वो सब चित्र में आएंगे ऐसे वो वृत्ति चलती रहेगी एक तरह से ठीक है हम उसको नष्ट कर रहे हैं साथ में हटाना चाह रहे हैं लेकिन अभ्यास नहीं होता है तो उसी पर अटक जाता है व्यक्ति चलो अभ्यास से हो भी गया देर भी लगती है फिर जिनका और अधिक अभ्यास हो जाता है वो मान लो एकदम ही कर देते हैं तो वहां जब एकदम होता है वो तब होता है जब इन चीजों से वैराग्य की स्थिति बनी हुई होती है विवेक हो चुका है वैराग्य हो गया है तो एकदम से वो बन जाएगी उसमें उसको प्रलयावस्था संपादन भी नहीं कहे बस वो तो वैराग्य की स्थिति है कहीं वृत्ति जा ही नहीं रही है आकर्षण ही नहीं है जाएगी क्या तो बस वृत्ति रु, रुक गई और हमें नाम और रूप से परे जाना है तो एक और भी प्रक्रिया की जाती है ये तो हम अपने को संसार में मान करके कर रहे हैं लेकिन परमात्मा का तीन भाग मोटा कज पादो से विश्वाभूतानी त्रिपाद्यामृतम दिवी धनी जो सारी सृष्टि है निर्मित प्रकृति की इसी की सारी हलचल उसके एक छोटे से भाग में है तो एक मन का रॉकेट बनाए और एकदम से उस सृष्टि की जो भाग है उससे परे चल जाए निकल जाए एकदम जैसे सैर के लिए हम अपने कमरे से बाहर निकल जाते हैं <laughs> कि भाई चलो बाहर निकल गए ऐसे आंख बंद की और परमात्मा के वो जो अमृत वाला भाग है तीन का उसकी यात्रा के लिए निकल गए छोड़ दिया उसको गया पीछे है ही नहीं जैसे रॉकेट पृथ्वी से निकल के चला जाता है अब अलग ही फिर ये सब चीजें धुंधला जाती हैं दूर दूर दूर दूर छोटी छोटी होकर के बिल्कुल कुछ पता ही नहीं लगे कोई घर कहां है या क्या है बस पृथ्वी दिखाई दे रही है अब इसमें भी हम दूर निकल गए कुछ सृष्टिवृष्टि कुछ नहीं सबसे बाहर बस केवल परमात्मा एक तत्व के अंदर केवल मन को टिका दिया रखा ही नहीं और उसके भी अमृत स्वरूप वाले भाग में चले गए अब कौन है वहां पर कितना भी भागो खा जाओगे हर जगह तो आनंद वही वही आनंद स्वरूप और कुछ ही नहीं है ना कोई आत्मा है दूसरी ना कोई हमारा संबंधी है कोई है ही नहीं वहां पर बस चलते चले गए चलते चले गए तो अब वहां कुछ है ही नहीं सबको पीछे छोड़ दिया एकदम से छोड़ गए अब क्या किसकी वृत्ति आएगी वहां पर लेकिन ये करना भी एकदम यू नहीं होता वो छूटेगा ही नहीं कुछ तो विवेक वैराग्य होना चाहिए तब हम उन स्थितियों में पहुंच पाते एकदम हो गए अच्छा ये वास्तविक स्थिति है हमने किसी को नष्ट भी नहीं किया हाँ इतना है कि हम अपने को यहां बैठे तो यहां थे हम इसी संसार में सृष्टि में लेकिन इससे बाहर चले गए अपने मानसिक रूप से परिकल्पना ले ली कृपा दश्याम दीदी क्या देखेंगे वहां पर किसकी वृत्ति देखेंगे न आप न मैं ईश्वर शरीर कुछ भी नहीं है वहां पर धन संपत्ति न कुछ भी नहीं है बस परमात्मा है और हम और कुछ नहीं तो यूं बहुत सारे उपाय हैं जो अपनी वृत्तियों को रोकने के लिए किए जाते हैं पर मूल उपाय तो यही है विवेक हो जाए और वस्तु के सामने रहते हुए भी उसकी वृत्ति नहीं हो उपेक्षा वृत्ति है बस चाहे ही नहीं है तो क्या वृत्ति आएगी उसकी अगर जब प्रयोग करना है तब प्रयोग कर लिया जब खाना पीना है कपड़े पहने तब प्रयोग कर लिया और लिप्त तो उससे हुए नहीं अपने चलते रहे और जब हटना है तब हट गए क्या उसका राग करना है क्या स्मरण करना है अब जो पढ़ाई करते हैं उनको मान लो उपासना में भी पढ़ाई की बात याद आती है या याद आती है लेकिन अगर किसी की पढ़ाई में वैसी रुचि नहीं है तो उपासना में किताबें याद आती हैं क्या नहीं, नहीं। किताबों उपासना में जूते याद आते हैं क्या आते हैं? अगर जूता दिक्कत कर रहा है या तो बहुत अच्छा है या किसी का दूसरा अच्छे का जूता है और वो अभी तो को तो वो भी आ सकता है लेकिन सामान्य रूप से कुछ नहीं आता है ना हमारे वो मान लो जूते के प्रति हमारे चप्पल के प्रति कोई वैसा आकर्षण नहीं है ठीक है जो मिल गया पहन लिया आप तो चल रहा है उसमें किसी का अच्छा है बुरा कुछ नहीं हमारा ठीक है तो हम उसकी तरफ ना तो आकर्षित हैं और ना हमारे को कोई दुख की स्थिति है आप में से किसी को आया क्या अपना जूता तो याद आया क्या नहीं आएगा तो कोई विशेष स्थिति में आएगा नहीं तो नहीं आएगा क्यों नहीं आ रहा है जबकि हम जूते का प्रयोग करते हैं घंटों पहनते हैं उसको धोते हैं संभालते हैं सब कुछ करते वस्तु करते हैं, लेकिन याद नहीं आता है ना बाल याद आते हैं उपासना में आते आए किसी को आप में से नहीं लं, लंबे हो नहीं लंबे हो काले हो सफेद हो वो सब छोटे बड़े भी आ सकते हैं अगर हमारा उसके प्रति आकर्षण है तो वो भी याद आएंगे क्योंकि तो हम अपनी छवि बालों के आधार पर जब देख रहे हैं कि लोग क्या देख रहे होंगे मेरे को कैसा लगेगा तब तो, तो बाल आएगा देखो तो मैं वहां जाऊंगा तो मेरे बाल कितने सुंदर है लोग आकर्षित होंगे प्रशंसा करेंगे अथवा खराब है तो लगेगा लोग क्या कहेंगे इसको कैसे छुपाऊ मैं लोगों को पता ना लगे वो सब चीजें आ सकती है यदि आ सकती है राग है तो हम्म उपासना में चश्मा याद आता है कभी रविशंकर जी कभी स्मरण करो आया क्या क्योंकि तो आपका चश्मे में कोई ऐसा राग नहीं होगा ऐसा कल्पना करके बोल रहा हूं मैं संभावना करके चश्मा याद आता है क्या हाँ लेकिन जिनको चश्मा भी विशेष आकर्षण का केंद्र होता है और चश्मे से वो हीरो लगते हैं तो वो जरूर चश्मे को याद रखेंगे तो ऐसे ही संसार की जितनी वस्तुएं हैं खान से लेके परिवार के लोग और सब हम केवल उपयोग कर रहे हैं उनका आसक्त नहीं है उनसे तो उपासना काल में याद नहीं आएंगे भले ही हैं हमें पता है कि वो है लेकिन वो हमें उपासना में बाधित नहीं करेंगे आपके दरवाजे का कुंडा बाधित करता है कभी उपासना में जबकि तो हम उसका उपयोग करते हैं अपने जीवन में ना कभी कर सकता है कि तो बैठे हो और किसी ने कुंडा बंद कर दिया हो तो क्या होगा आप? बंद करके कोई चला जाए फिर किसको बुलाऊंगा कैसे करूंगा भोजन छूट जाएगा सब बंद करके चलेगा ये समस्या हो तो याद आएगा कुंडा भी कि कोई छोड़ कभी उपासना में बैठे थे और वो कोई बंद करके चला गया फिर हम परेशान हुए कहीं आज फिर वो ना कर दे ऐसा अब याद आ सकता है नहीं तो सामान्य रूप से अभी तो मैं बोल रहा हूं नहीं तो किसी को याद आया ध्यान आ रहा है कि भाई कोई दरवाजे का कुंडा आपके उपासना में याद आया हो नहीं आता जिनके प्रति राग होता है द्वेष होता है उन्ही चीजों का हम स्मरण करते रहते हैं मूलभूत सिद्धांत है और जब हमारे को विवेक हो जाता है संसार के प्रति वैराग्य की स्थिति होती है तो उपासना में वो याद नहीं आएंगे याद आ रहे हैं इसका मतलब है राग द्वेष बने हुए हैं हमारे हमारा उससे सीधा संबंध कुछ बना हुआ है हम उसे हट नहीं पाए वैराग्य यही तो हम उससे हट जाते हैं बौद्धिक रूप से हम हट जाते हैं वस्तुएं होते हुए भी वो हमारे लिए न होने के जैसी होती है तो क्यों बाधित करेंगे हमारे को लेकिन कुछ जब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नहीं कर पाता तो ठीक है वो वो भी एक तरीका है कि हम इनको नष्ट कर देते हैं होते हुए होते हुए भी नष्ट कर, मान करके चलो वृत्ति निरोध कर लो कैसे भी कर लो और होते हुए भी कर सकते हैं तो प्रतिसंख्या निरोध और प्रतिसंख्या निरोध आदि जो आगे चलते हैं ये सृष्टि कैसे बनी तो कोई ये माने कि ये सृष्टि असत से बनी है इसको चीज को हमेशा हमें ध्यान रखना है कि यहां जो प्रकृति की उत्पत्ति और ये सब कहा जा रहा है किस संदर्भ में ब्रह्म को ध्यान में रखते हुए ये सारा कहा जा रहा है ब्रह्म से इसकी उत्पत्ति हुई है बनाया किससे है ब्रह्म को समझने की दृष्टि से है कि ब्रह्म ने अगर ऐसे ही बन गई है अभाव से तो ब्रह्म ने क्या किया तो परमात्मा से जोड़ करके ब्रह्म से जोड़ करके ये सारी चीजें कही जा रही है क्योंकि ब्रह्मसूत्र है ये सारे ग्रंथ का नाम ब्रह्मसूत्र है छब्बीसवा सूत्र देखिए न असतो अतृष्टत्वात न असतः असत से भी ये संसार नहीं बन सकता क्यों अदृष्टत्वात ऐसा देखा न जाने से असत से कोई चीज बनती भी देखी नहीं जाती इसलिए ये संसार भी असत से नहीं बात बातचीत देखिए पूर्व क्षणवर्ती वस्तु विनश्यति पश्चात अन्यत वस्तु उत्पद्यते जो पूर्व क्षणवर्ती वस्तु थी वो तो नष्ट हो गई और पश, उसके बाद में अन्य वस्तु उत्पन्न हो जाती है ऐसा कोई कहे तो पहले थी तो सही कुछ लेकिन वो नष्ट हो गई और नष्ट होने के बाद में फिर दूसरी चीज उत्पन्न हो गई तो जब वो नष्ट हो गई इसका मतलब है उसका अभाव हो गया अभाव हो गया मतलब असत हो गया तो असत से उत्पत्ति हो गई जैसे उदाहरण दिया यथा बीजम पूर्वम उपमृद्य थे पश्चात अंकुरो जाए बीज और अंकुर भले तो पहले बीज नष्ट होता है उसके बाद अंकुर उत्पन्न होता है कोई पौधा बनेगा, बीज अगर नष्ट ना हो जाए तो पौधा बन जाएगा क्या नहीं बनेगा ना तो बीज नष्ट हो गया बीज भले ही सत्तात्मक था लेकिन नष्ट हो गया वो नष्ट हो गया और फिर पौधा बना अगर बीज नष्ट नहीं हो तो पौधा नहीं बन सकता बीज नष्ट ना हो तो पौधा नहीं बन सकता है तो नष्ट हुआ मतलब असत हुआ तो ऐसे कोई माने तो इति अवलंब्य असतो नाशात अभाव उत्पत्तिर इति चेत उच्चेता तुक्तम तो इस उदृष्टान्त को आधार बना करके कोई कहे कि असत से असत से यानी नाश से अभाव से उत्पत्ति होती है तो वो ठीक नहीं है क्यों नहीं ही असत सत जाए थे नहीं ही अभाव भाव से उत्पत्ति बहुत असत से सत और अभाव से भाव की उत्पत्ति तो होती ही नहीं है कैसे निर्णय निकाल लिया आपने क्या हेतु है तो कहा अदृष्टत्वाद अदृष्टत्वाद को कहशनाथ न देखा जाने से ऐसा कहीं देखा ही नहीं जाता है कुछ न दृश्यते अभाव कारणात् पदार्थोपलब्धि अभाव कारण से अभाव कारण वाले किसी पदार्थ की उत्पत्ति कभी नहीं देखी जाती कोई ऐसा पदार्थ हम लाए जो कि अभाव कारण वाला हो अभाव जिसका कारण हो जैसे मिट्टी घड़े का कारण है ऐसे अभाव किसी पदार्थ का कारण हो ये कोई देखा जाता है कोई उदाहरण बताएं? ऐसा नहीं मिलता है बीजोपमर्दनातरम अंकुर उत्पत्ति जो आपने कहा था कि बीज के नाश होने के बाद में अंकुर उत्पन्न होता है यद बीज हम उपमर्दितम तत्खलु अंकुर से कारणम ठीक है बीज नष्ट होता है उससे अंकुर उत्पन्न होता है लेकिन बीज उस अंकुर का पौधे के कारणत्व का कारणत्व तो से चित नहीं होता है उसको छोड़ता नहीं है कारणत्व तो उसमें बना रहता है और वैसे भी हम देखें कि बीज से जब अंकुर निकलना शुरू होता है जैसे हम अंकुरित करते हैं पौधे में भी कहीं भी नीचे भी होता है तो बीज तो बना हुआ रहता है अंकुर निकलना प्रारंभ हो जाता है अंकुर निकलता है जड़े निकलती है बीज भी रहता है हाँ उसमें परिवर्तन आ जाता है उसी के उसी में स्थित जो खाद्य पदार्थ है उसी से ही तो वो आगे पोषण को प्राप्त करता है तो जमीन से लेता है शुरुआत में तो उसी भोजन से उसी बीज से ही लेता है बीज में ही तो भोजन है उसका जल को पा करके उसमें जीवन आ गया अंकुरित होना शुरू किया वहीं कोशिकाएं बननी शुरू हो गई वो बढ़ता गया बढ़ता गया बीज से लेता गया और फिर जड़ जमीन में भी चली गई ऊपर पत्ते भी आ गए तो वातावरण से भी ले रहा है जमीन से भी ले रहा है और वो अपने आप करने लगता है फिर बीज खोखला रहता है केवल खोल खोल रह जाता है बीज का और बीज समाप्ति भी हो जाता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है इस बीज वाले उदाहरण का बीज और अंकुर का कि असत से सत की उत्पत्ति होती है त्य चेत कथम उपमर्दिता गोधूम बीजात गोधुमा एवं उद्भवंती कथम न चणका उद्भवे बोले यदि बीज अपने स्वरूप को छोड़ देता है नाश को प्राप्त हो जाता है और फिर अंकुर की उत्पत्ति होती है अर्थात असत से उत्पत्ति होती है अभाव से उत्पत्ति होती है तो फिर गेहूं के बीज से गेहूं ही क्यों गेहूं का पौधा ही क्यों होता है चने का क्यों नहीं हो जाता है यानी असत से ही यदि उत्पन्न होना है तो असत तो कुछ होता नहीं है तो ये नियम कैसे बन गया कि इसी बीज के अभाव से यह उत्पन्न होगा चने के बीच के अभाव से गेहूं का पौधा नहीं होगा ये कैसे नियम हो गया आपका तो अभाव से उत्पत्ति मान रहे हो असत से उत्पत्ति मान रहे हो असत और अभाव तो एक जैसा ही होता है असत और अभाव में कोई भेद होता है क्या असत तो असत अभाव तो अभाव तो बस एक ही जैसा होता है वो तो, तो जिससे अगर अभाव से ही सारी उत्प, उत्पत्ति होती तो, तो क्यों कभी किसी असत से अभाव से गेहूं उत्पन्न होता है और क्यों किसी असत और अभाव से चना उत्पन्न होता है होता है जब वो एक ही जैसा होता है असत अभाव तो तो कभी भी किसी से कुछ भी उत्पन्न होना चाहिए हमारा नियंत्रण तो रहेगा नहीं हम भले ही गेहूं बोवें गेहूं बोने के बाद में असत उत्पन्न होगा असत से पता नहीं क्या क्या उत्पन्न हो जाए जो जो होना है वो होगा गेहूं ही की फसल क्यों होती है फिर चना क्यों नहीं हो जाता तो उसी बात को यहां पर कह रहे हैं कि गोधूम बीजात गोधूमा उद्भवंती न कथम न खलु कथम न चनका उद्भवे विपरीत करके कह रहे एवं चणकोपमर्दनाथ गोधुमा कथम गो, चने के उपमर्दन से गोधूम क्यों नहीं हो गोदुमा कथम न चने के नाश होने पे गेहूं क्यों नहीं हो जाते अन्य बीजों बीजोपमर्दनाथ अन्यो अंकुरों जाएगा यदि असत से अभाव से ही हो तो किसी भी बीज के उपमर्दन से कोई भी पौधा उत्पन्न हो जाना चाहिए क्यों बोले समानो ही उपमर्दो अभावो भी जाना सभी बीजों का जो उपमर्द है नाश है अभाव है वो तो समान ही है वस्तुतः सा उपमर्दो न ना नाशो न ना अभावोवा वास्तव में ये जो उपमर्द है जिसको आप कह रहे हो जिस उपमर्द से ये उत्पत्ति कह रहे हो यह न तो न ना नाश है न ना अभाव है क्या है तद बीजम भूमि रजह शक्ति समन्वित उप्रवृद्धम भावती वो बीज भूमि के रेत की शक्ति से युक्त हो करके और उपप्रवृद्ध होता है और बढ़ जाता है अंकुरित के रूप में आ जाता है है वही बीज वोसी बीज से हो रहा है तस्मात् न अभाव भावोत्पत्ति इसलिए सिद्ध है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है दूसरे ढंग से कह रहे हैं न कारण विनाशात कार्योत्पत्तिभावती थी और कारण के विनाश से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है कारण के विनाश से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है देखो इसको दो ढंग से देख रहे हैं एक तो है अभाव से भाव की उत्पत्ति एक है अभाव से भाव की उत्पत्ति तो यूं तो हम कह देंगे हाँ ठीक है भाई बीस से ही होता है अभाव से तो पौधा उत्पन्न नहीं होगा एक दूसरा कहेंगे कि इस पौधे का जो कारण था यानी बीज उसके विनाश से पौधे की उत्पत्ति होती है अब ये थोड़ा ठीक लगने लगता है क्योंकि पौधा बनने बनने के बन, बनता है तो बीज तो नष्ट हो ही जाता है ये सबका प्रत्यक्ष है बीज तो नष्ट होता ही है तो अब बीज के नष्ट होने पर पौधा बनता है बीज के नष्ट होने पर पौधा बनता है क्योंकि पौधा बनने के बाद हमें वो बीज मिलता नहीं है वहां पर तो इस उदाहरण को आ, असत से सत की उत्पत्ति अभाव से भाव की उत्पत्ति के लिए किस ढंग से गलत ढंग से प्रयोग कर लिया इसने उसको यहां पर स्पष्ट किया गया ठीक है बीज के नाश से बीज के उपमर्द से अंक, अंकुर पौधे की उत्पत्ति होती है लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि असत अभाव से उत्पत्ति हो नाश तो होता है ठीक है तो न कारण विनाशात कार्योत्पत्ति होती कारण के विनाश से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है जो कारण होता है उसकी सत्ता से कार्य की उत्पत्ति होती है और वो विनाश नहीं होता उसमें परिवर्तन होता है और उदाहरण दे रहे हैं सत्सु तंतुषु पटो जाए थे सत्या मृतिकायम घट उत्पत्ति थे तंतु के होने पर कपड़ा उत्पन्न होता है मिट्टी के होने पर तंतु के होने पर कपड़ा उत्पन्न होता है और मिट्टी के होने पर गढ़ा उत्पन्न होता है न असत्सु तंतुषु पटो न असत्याम मृतिकाया घटा क्वचित उत्पन्नों दृश्यते तंतु नहीं हो तो कपड़ा नहीं बना जाता और मिट्टी नहीं हो तो घड़ा नहीं बना जाता कहीं भी इनके बिना कपड़ा या घड़ा बनते हुए नहीं देखा जाता अधिष्टत्वाद को कह रहे हैं और संपन्न पटे तंतुओं भी तत्र दृश्यंत कपड़ा बनने के बाद में तंतु भी वहां उस कपड़े में हमें दिखाई देते उपलब्ध होते हैं और जाते घटे मृतिका भी तत्र विद्य घड़ा उत्पन्न होने पर मिट्टी भी उसमें हमें उपलब्ध होती है समवा संबंधे न समवायि कारणत्व समवाय संबंध से रहती हो उपादान कारण हमेशा साथ में रहता है इसको समवाय संबंध से कह दें या समय कारणत्व के रूप में कह दें एक ही बात है तो इसी बात को और खंडन करते हुए अगले सत्ताइसवें सूत्र में इन्होंने कहा उदासीनाम अपि चैवम सिद्धि यदि बिना किसी के अंकुर उत्पत्ति हो जाती है बिना बीज के बिना बोए तो जो उदासीन है उदासीन कौन जो खेती नहीं करते बीज नहीं बोते घर में ही बैठे रहते हैं तो वो उदासीन तो उनके खेतों में भी फसलें हो जानी चाहिए यदि असत से ही सत की उत्पत्ति होती है तो, तो उदासीन आना भी चैवम सिद्धि उनकी भी ऐसी सिद्धि हो जानी चाहिए होने लगेगी आपके मत में भाष्य देखे यदि ही असतः सज्जाता अभाव भाव उत्पत्ता यदि असत से सत या दूसरे शब्दों में कहें अभाव से भाव उत्पन्न होवे तरी उदासी ना नाम अप्रयतम जनानाम ना उदासीन मतलब जो प्रयत्नशील नहीं है पुरुषार्थी नहीं है, ऐसे लोगों का भी एवं सिद्धिर सिद्धि को खोल दिया इन्होंने वस्तु सिद्धिर भवे वस्तुओं की प्राप्ति होने लगेगी कैसे ये ही न करसनती जो खेत को जोतते नहीं है न चाह बीजम वपनती बीज भी नहीं बोते तेषाम गृह स्थित और वो घर में स्थित है यानी खेत में नहीं गए घर में ही बैठे उनकी भी धान्य सिद्धि भवे धान्य यानी अन्न की सिद्धि उनको हो जानी चाहिए एवं अकुंभ कारा नाम घटादी सिद्धि जो कुम्हार नहीं है उनके भी घरों में गढ़े बन जाने चाहिए और अतंतु बाया वस्त्र सिद्धि से जो जुलाहे नहीं है उनके घर में भी कपड़े बन जाने चाहिए अपने आप न चे एकदृशी सिद्धि तेषाम भवती लेकिन ऐसा तो देखा नहीं जाता है होती नहीं है तस्मात् न अभावाद भावोत्पत्तिर मंतव्यम युक्तम अभाव से भाव की उत्पत्ति तो नहीं हो सकती सत्ता तो माननी ही पड़ेगी पीछे वो अथर्वेद का एक मंत्र बताया था दिलीप जी ने जिसमें असत से उत्पत्ति को कहा गया है तो एक तरफ हम हमें ये वर्णन मिल रहा है कि असत से तो सत की उत्पत्ति हो नहीं सकती एक तरफ यह भी वर्णन मिल जाता है भाई असत से उत्पत्ति हो रही है अब अब यहां पर सीधे सीधे कोई देखने लगे देखो परस्पर विरुद्ध बातें कही गई हैं इनको पता ही नहीं कोई कहता है सत से होती है कोई कहता है असत से होती है लेकिन वो जो संगति लगती है वो क्या होती है असत का मतलब होता है अनभिव्यक्त से अनभिव्यक्त रूप को असत कह दिया गया भाई अब व्यक्त रूप में नहीं है तो बोले असत हो गया अभाव हो गया यह केवल कथन मात्र है उसी तरह का तत्वता है, समाप्त नहीं होता है भोजन बना हुआ हो और वो थाली में आ गया और मान लो गिर गया नीचे सारा का सारा उतना ही था और सारा भोजन नष्ट हो गया नष्ट क्या हुआ तो पड़ा है यूं तो वहां पर लेकिन हम जिस दृष्टि से सोचते हैं खाना पीने का वो सारा नष्ट हो गया घी सारा ढुल गया दूध सारा ढुल गया जमीन में चला गया सब नष्ट हो गया तो कथा नहीं अब उसमें कोई कहने लगे दार्शनिक दृष्टि से बीच का प्ररोह अगर गलत ढंग से हो जाए मलिन चित्त में उपदेश का बीज गलत ढंग से हो जाए वो कहने लगे तर्क ऐसे कई बार तर्क हो भी जाता है जब नए नए दार्शनिक बनते हैं सीखते हैं तो इसी तरह की बातें बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं उल्टे सीधे बोले नष्ट कम हो गया ये तो जमीन में हो गया दूध दुड़ ढुला दुड़ दिया बड़े डांट रहे हैं बोले दूध ढला दिया नष्ट कर दिया बोले नष्ट नहीं हुआ <laughs> दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है कोई भी चीज नष्ट नहीं होती है वो है आप ऐसे ही कह रहे हो वैसे मेरे को डांट रहे हो पूछना है तो देखो उन विद्वान के पास जाके पूछ लो उन्होंने कहा था कि कोई भी चीज नष्ट नहीं होती तो वहां नष्ट होने का तात्पर्य होता है और वो उचित है नष्ट होना जो कथन किया जा रहा है अदर्शन है हमारे हम जिस ढंग से उसका उपयोग कर सकते हैं वो उपयोग नहीं हो रहा है सारा नष्ट हो गया उस, उसी तरह से यहां भी असत का है तो अथर्वेद का मंत्र जो था वो है बृहंतो नामते देवा ये असतः परिज एकम तदंगम स्कम्भस्य असत आहु परोजना ये जो अथर्वेद के दस सात पच्चीस था इन्होंने जो बोली थी वो दूसरी पंक्ति थी सीधे सीधे उसकी उसके अंदर की एकम तदंगम स्कम्भ से स्कम्भ का स्कम्भ मतलब परमात्मा को कहा जाता है जो सबका आधार है आश्रय है जो प्रतिबंध करता है सबको नियमन में रखता है बांध करके रखता है उसको ये सूक्त जो है अथर्वेद का ये स्कम्भ सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है स्कम्भ सूक्त है उसमें स्कम्भ शब्द बहुत जगह आया है लगभग सभी मंत्रों में आए हैं स्कम्भ स्कम स्कम्भ शबी प्रतिबंध धातु से बनता है प्रतिबंधित करने वाला नियमन करने वाला बांधने वाला उसको सर्वाधार के रूप में लेते हैं स्कम्भ स्तंभ की तरह भी होता है जैसे खंबा पूरी छत को थाम के रखता है मकान को अपने ऊपर ऐसे जैसे उसने सबको थाम रखा है आश्रय दे रखा है तो बृहंतो नामते देवा ये असतः परिजत ये बड़े बड़े देव उत्पन्न हुए कौन से जो असत से परे उत्पन्न हुए हैं असतः है परिजीरे असत से बने हैं, ये बताएं दूसरी पंक्ति है ये यानी ये वैसे पहली है। आपने उसे एकम तदंगम स्कम्भ से उस स्कम्भ का ये एक अंग है स्कम्भ मतलब परमात्मा उसका ये एक अंग है उसका एक भाग है एक अवयव है अवयव मतलब उपकरण के रूप में वो सहायक है जिसको कि असत आहू परोजना जिसको असत के नाम से कहा जाता है वो एक अंग है उसका एक सहायक है प्रकृति मूल प्रकृति के लिए कहा गया जिसको लोग असत कहते हैं यानी अनभिव्यक्त रूप कहते हैं उससे बने क्या थे तो नाम थे हुआ बड़े बड़े बने थे जैसे कि आजकल भी परिकल्पनाएं चलती है ना बहुत महाविस्फोट हुआ तो एक बहुत बड़ा गोला था तो प्रकृति से बना इधर भी हम जब महत्व बोलते हैं प्रकृति से सबसे पहले क्या बना महत्व तो, महत्व तो बहुत बड़ा कुछ बना बड़ा शुरुआत में जो बना ना वो बड़ा बना पहले अब मान लो महाविस्फोट हो गया बिग बैंग भी मान लिया अब विस्फोट हुआ और उससे फिर क्या हुआ उस महाविस्फोट उस जो बड़ा पिंड था बड़ा उसकी अपेक्षा सब छोटे छोटे बने ना छितर गए जैसे बम था छितर गया तो छोटे छोटे टुकड़े हो गए और फिर जो अलग गया उससे भी फिर टुकड़े टुकड़े हो गए तो वो जो चीजें बनती गई वो कैसी बनेगी छोटी उसकी अपेक्षा छोटी छोटी छोटी छोटी बनती जाएंगी शुरू में बहुत बड़े बड़े देव बने थे और फिर उससे छोटे छोटे होते चले गए पृथ्वी बन गई ये सूर्य बन गया हमारा फिर पृथ्वी बन गई अगर बन गए चंद्रमा बन गया ये छोटी छोटी चीजें उसमें बनती गई ऐसे तो शुरू में वो बहुत विशाल था महत्वत्व था बड़ा था और फिर उससे दूसरी चीजें बनी अहंकार बन गया अहंकार से इंद्रिया बनी इंद्रियां जो सूक्ष्म इंद्रिया वो छोटी छोटी सी है महाभूत बन गए महाभूतों से भी फिर और और चीजें बनी तो कुछ उस तरह का भाव यहां पर दिया गया है। तो यहां असत का मतलब अनभिव्यक्त प्रकृति अन के रूप में कथन किया गया तो उन सब का इस प्रसंग से विरोध नहीं है यहां कहा जा रहा है ना असत अधात अधिष्टत्वा असत से उत्पत्ति नहीं होती है मतलब असत का मतलब है पूर्ण रूप से अभाव की बात कही जा रही है यहां पर और जहां असत से उत्पत्ति कही जा रही है वहां पर अनभिव्यक्त रूप से कही जा रही है संगति तो हमको समझनी ही पड़ेगी तो उदासीनों को भी नहीं हो सकती ऐसा अगर वो कहने लगे तो नहीं तो उदासीनों को भी जो उदासीनों को भी जो अप्रयत्नशील हैं उनमें भी वस्तुओं की सिद्धि देखी जानी चाहिए यदि अभाव से असत्य होती है तो या फिर किसी को गाय पालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि तो दूध की प्राप्ति तो असत्य से अभाव से होती है गाय की क्या जरूरत है उसको आगे देखिए इसी तरह की और जो मान्यता है उनका वर्णन करने अट्ठाईसवें सूत्र की भूमिका है अभाव कारण वादा प्रयुदस्ता अभाव को ही जो कारण मानते हैं ऐसा जो वाद है सिद्धांत है उसको तो हटा दिया है इधानी अभाव मात्र सर्वम वस्तु जातम अब दूसरे एक पक्ष को लिया जा रहा है जिनके मत में सब चीज ही अभाव है अभाव मात्रम सर्वम वस्तु जातम न भावात्मकम बाह्यम किंचित बाहर कुछ भी बाह्य है ही नहीं सत्तात्मक है ही नहीं भावात्मक है ही नहीं किंतु केवलम विज्ञान मात्र एवं आंतरिक मित्र सिद्धांतों निराक्रिय थे केवल क्या चीज है अंदर केवल विज्ञान मात्र है ज्ञान मात्र है विज्ञानवाद जो है उसको कर रहे जो अभाव को मानते थे अभाव से भाव की उत्पत्ति मानते थे वो उत्पन्न होने के बाद तो बाहर की वस्तुओं का भाव मानते थे अभाव से उत्पत्ति हुई है लेकिन बाहर जितने भी पेड़ पौधे पर्वत आदि हैं उनका तो वह भाव मानते हैं लेकिन यह क्या है बाहर की वस्तुओं का भी भाव नहीं मानते बोले तो फिर है क्या केवल ज्ञान मात्र है ज्ञान मात्र है अंदर जो भी ज्ञान है ज्ञान है किसी कोई भी जो बस केवल वही वही है अंदर ज्ञान है तो बाहर वस्तु है नहीं तो कुछ भी नहीं है अगर अंदर ज्ञान नहीं है तो बाहर भी वस्तु नहीं है जो बाहर कुछ दिखाई दे रहा है वो कैसा है जो हमारे अंदर है वही तो बाहर दिखाई दे रहा है ये जड़ वस्तुओं के लिए फिर इसको साधना के क्षेत्र में भी आध्यात्मिक रूप देकर के भी प्रयोग किया जाता है कि हम दूसरे में क्या देखते हैं हम दूसरे में क्या देखते हैं हम अपना चेहरा ही देखते हैं कितनी बड़ी बात है अध्यात्म की हमें कोई बुरा दिखाई दे रहा है तो वो बुरा नहीं है हम बुरे हैं इसलिए वो हमें बुरा दिखाई दे रहा है हम ऐसा सोच रहे हैं इसलिए वो ऐसा लग रहा है हमारे को हमें लग रहा है कि ये चोर है हमें लग रहा है ये चालाक है हमें ऐसा हमें लग रहा है कि ये दानी है हमें लग रहा है ऐसा तो ये जो संसार है ये हमारे अंदर का ही विस्तार है अंदर से जैसे हम होंगे हमारे को सब चीजें वैसे ही दिखाई देंगे हम अंदर से दुखी है तो हमारे को सभी दुखी दिखाई देंगे हम अंदर से निराश है तो सब चीजें सब बाहर भी निराशा ही निराशा निराश लगेगी निराश हमारे को ये भी ऐसा ये भी ठीक नहीं हो रहा है ये भी ठीक नहीं हो रहा है ये भी ठीक नहीं हो रहा है हर जगह हमको नकारात्मकता नकारात्मकता ही दिखेगी वो कहां से आ गई नकारात्मकता हमारे अंदर से आइए और अंदर से सकारात्मक है तो सबको सकारात्मक दिखने लगेगा तो इसलिए जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है जैसा विज्ञान है वैसा ही बाहर है हो गया ना अध्यात्म का पूरा अब इसको विस्तार तो कितना भी दे लो इस तो सूत्र रूप में इसके आधा मात्र इसके आधार पर भी बहुत सारे अध्यात्म और बहुत सारे वो चीजें खड़ी हुई है पूरा धर्म और पूरा दर्शन कि जैसे हैं हम अंदर वैसे ही बाहर दिखाई देते हैं इसलिए अपने को सुधारो सब सुधर जाएंगे जैसा अंदर का विज्ञान वैसे ही सारे हैं अंदर आप अच्छा कर लो आप अंदर से दयालु हो जाओ तो सब दयालु है आपके लिए सब सज्जन हो गए हम अंदर से सज्जन हो गए तो हमारे को सब सज्जन ही दिखाई देंगे बहुत बड़ी बात है ना और सरल भी है देखो अंदर अब यू किसी को सुधारने जाओ तो थोड़ा सुधरेंगे लोग गलती को पकड़ो गलती है कहा गलती तो यहां अंदर है बाहर थोड़ा है गलती अंदर अपने को देख नहीं रहे गलती अपने विज्ञान ज्ञान की है और दूसरों पर दोष दिए जा रहे हैं वो ऐसा और वो ऐसा अंदर सुधार लो ना सब सुधर जाएगा कितना सरल और सटीक उपाय अध्यात्म का पूरा अध्यात्म हो गया कैसे कैसे खड़ा हो गया ये सब कुछ विज्ञान ही है बस अंदर विज्ञान है वैसे ही बाहर है अंदर का ही हमारे दिमाग का ही प्रक्षेप है बाहर केवल और कुछ नहीं उसी का प्रोजेक्शन है बाहर और कुछ नहीं है तो ये तो चलो अभी अध्यात्म को छोड़ देते हैं बहुत अच्छी बातें आपने सुन ली है आप में से कुछ को जीवन में कभी उपयोगी भी होंगी ये बातें उपयोग कर भी रहे होंगे सुनने को भी आपको उपदेश मिलेंगे अभी ये कह रहे बाहर की दृष्टि से कि बाहर कोई वस्तु नहीं है भावात्मा क्यों कुछ भी नहीं है बस है जो वो अंदर का विज्ञान मात्र है तो पहले जो असतवाद था वो अभाव से भाव की उत्पत्ति मानता था लेकिन भाव के रूप में बाहर की वस्तुओं को स्वीकार करता था ये कह रहा है कि बाहर की भी वस्तुएं नहीं है अंदर केवल विज्ञान विज्ञान है और कुछ नहीं है किंतु केवल विज्ञानम एवं आंतरिकम इति सिद्धांतों निराक्रिय थे उसका निषेध कर रहे हैं अट्ठाईसवां सूत्र कैसे न अभाव उपलब्ध है ये सब कुछ अभाव नहीं है बाहर जो है क्यों उपलब्ध होता है मिलता है हमारे को तो अभाव मात्रम मात्र सर्वम इति न सब कुछ अभाव है बाहर का ये ठीक नहीं है कुतः उपलब्ध है भाव भावत्व तो न उपलब्धि कारण भाव के रूप में उपलब्ध होता है वो हमको अभाव के रूप में नहीं अभाव के रूप में उपलब्ध हो रहा है तब तो हम कह सकते हैं कि वो बाहर कुछ नहीं है अभाव है लेकिन वो भाव के रूप में हमें उपलब्ध होता है प्रत्यक्ष आदि भी प्रमाण रूपलभ्य भावा भाव की उपलब्धि कैसे होती है प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ही देख के सुन के चक के उपलब्धे सती न सो अभाव शक्य थे और जब उपलब्धि हो रही है तो हम उसको अभाव तो कह नहीं सकते यच्च विज्ञानम अंत उपतिष्ठते और जो विज्ञान अंदर रहता है जो कह रहा था तदपि भावात्मक पदार्थम अंतरेण न संभवती जिस आप विज्ञान की बात कह रहे हैं वो अंदर है, वो विज्ञान भी उत्पन्न कैसे हुआ था आपका? अगर बाहर की वस्तु है नहीं तो अंदर का विज्ञान कैसे आ गया था हमको दिखाई दे रहा है वृक्ष है बोले वृक्ष का केवल विज्ञान है अंदर वृक्ष तो है नहीं बाहर विज्ञान आ कहां से गया अगर बाहर वस्तु नहीं है तो आ कहां से गया वो और वृक्ष ही क्यों आया अंतर अंदर जो विज्ञान उत्पन्न हुआ वो विज्ञान वृक्ष का ही क्यों हुआ फलां व्यक्ति का ही क्यों हुआ पर्वत का ही क्यों जो चीज सामने उसी का ही क्यों विज्ञान उत्पन्न हुआ अगर बाहर कुछ है ही नहीं तो कुछ भी विज्ञान हो जाना चाहिए और सबको एक जैसा हो जाना चाहिए कुछ भी नियम नहीं रहेगा उसको तो यच्च विज्ञानम अंतर तदपि बाह्य भावात्मक पदार्थम न, न संभवती बाहर जब तक भावात्मक पदार्थ नहीं होगा तब तक ये संभव ही नहीं है यद आना बाह्यम तदा कस्य विज्ञानं भवे और उनके मत में जब बाहर कोई भावात्मक है ही नहीं तो विज्ञान भी, भी किसका उत्पन्न होगा उनसे पूछ सकते हैं कि भाई विज्ञान है ज्ञान ये है किसका किस चीज का ज्ञान है आपको ये? अभी तो हम कह सकते हैं कि हमारे को वृक्ष का ज्ञान है हमारे को पेड़ का ज्ञान है पुष्प का ज्ञान है आपको ज्ञान किसका है किंतु तदा तो शून्यत्व प्रसजेता नहीं विज्ञानम और यदि बाहर अभाव है तो अंदर भी विज्ञान का क्या होगा शून्यत्व होगा कुछ भी नहीं होगा विज्ञान नहीं हो सकता अंतर और कह रहे आगे विज्ञाता ही आत्मा दृष्टा विज्ञाता कौन है आत्मा है जिसको कि दृष्टा कहते हैं अल्पविराम विराम अंतकरणम विज्ञान साधनम दर्शन कारणम अंतकरण क्या है विज्ञान का साधन है दर्शन का कारण है देखने का ज्ञान का कारण है यदा बाह्यम दृश्यम एवं न भवेत तदा दर्शनम विज्ञानम न भविम अदति जब बाहर का दृश्य ही नहीं है तो भले ही अंतकरण हो भले ही आत्मा हो तो भी ज्ञान नहीं होगा किनका बाहर की वस्तुओं का बाहर की वस्तुओं का ज्ञान नहीं होगा अब इसके ऊपर फिर कोई कहे उपलब्ध फेरन भाइया भावात्म का पदार्थ ठीक है उपलब्ध तो हो रहे हैं बाहर के पदार्थ भले ही उपलब्ध हो जाए किंतु तेना वस्तुता है लेकिन वो वास्तविक नहीं है उपलब्ध तो होते हैं ठीक कह रहे हो आप उपलब्ध हो रहे हैं लेकिन वो वास्तव में नहीं है स्वप्न आधिवत कल्पिता सन्ती विज्ञान बलात् जैसे स्वप्न में हम बाहर की वस्तुएं न होते हुए भी, भी कल्पित कर लेते हैं अपने ज्ञान के आधार पर ऐसे ही ये जो संसार दिखाई दे रहा है ये भी हमारे विज्ञान के बल पे कल्पित है वास्तव में नहीं है तो उसका उत्तर दिया जा रहा है उनतीसवें सूत्र में वैधर में आच्चना स्वप्न आधिवत जो सत्तात्मक वस्तुएं होती है वो इससे वैधर् में रखती है इसलिए ये स्वप्न के समान कथन नहीं है कि ये जो सारा दिख रहा है ये स्वप्न के समान दिख रहा है वास्तव में नहीं है तो न संति ते स्वप्न स्वप्न वन मायावच्य कल्पिता स्वप्न के समान आदि से यहां पर इन्होंने मायावच लिया जैसे जादू में कोई चीज दिखने लगती है ऐसे कुतः वैधर्म्या वैधर्म्य कारणात् वैधर्म्य क्या है स्वप्न पदार्था नाम जागरण काले कल्प विरा माया पदार्था नाम व्यवहार काले प्रमाण उपलब्धि न भावती जो स्वप्न में चीजें देखी जाती है उनको जब हम जगते हैं तब वो हमें चीजें मिलती नहीं है वहां पर और माया पदार्थान यानी जादू के जो पदार्थ है उनका व्यवहार काल में प्रमाण से उपलब्धि नहीं होती है जादू में कुछ दिखा दिया मान लो माया के अंदर माया भी नहीं तो मिठाई बन गई ये बन गई लेकिन उसका कोई व्यवहार नहीं हो सकता वो दिख रहा है वैसे ही किंतु तद भिन्ना अवस्था का, का नाम जगत पदार्था नाम भावात्म का नाम तो प्रमाणायर उपलब्धि बहुत ही लेकिन इन स्वप्न और माया से भिन्न जो अवस्था वाले जगत के पदार्थ हैं जो कि सत्तात्मक है उनकी तो प्रमाणों से उपलब्धि होती है क्यों यही इनमें परस्पर बैधर में है। एव इति एवं न इसलिए सब कुछ अभाव ही है बाहर का वो ये सिद्धांत ठीक नहीं है और यथ खालू जगत मिथ्या स्वप्न वेती मतम तदपि अत्र सूत्रे निराकृतम विज्ञेम और जो लोग ये मानते हैं कि जगत मिथ्या है स्वप्न के, के समान ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में जो जगत मिथ्या वाला बात है और वो स्वप्नवत उदाहरण भी देते हैं तो वो मत भी यहां पर इस सूत्र में निराकृत समझना चाहिए वैधर में आज चेना स्वप्न आदिवत वैधन में होने से स्वप्न के समान नहीं है इनकी वास्तविक सत्ता है तो आज का पाठ इतना ही रखते प्रणव धन सभी को कु विवादन ऑप्शन